भक्ति रसाम सिंधु श्री रूप गोस्वामी द्वारा विरचित अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री इस कौन के, संस्थापक के द्वारा प्रथम विभाग पूर्वी विभाग तृतीय लहरी भाव भक्ति आज शुरू होगी द्वितीय लहरी साधन भक्ति जिसके अंदर भक्ति और रागनों भक्ति वो हमने समाप्त किया कल द्वितिया लहरी आज तृतीय श्रोवै भाव शिलूपरा अवादितमृत सिंधु सत्री ओम्ञानीरांदनांजन शकया चक्षुर्मीत श्रीगुरा नम श्री चैतन्य मनोभ स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा स्वदाक मंदेहम श्रीगुरोपगुरोों वैष्णव श्रीपम साग्रजा सागण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूतम पिजन सहित कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधापादान सागण ललिता श्री विशाखावतांशक्य प्रभुनंद श्रीअद्वगढ़ीवासादि गौरभक्तदंड हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे भावक्तिम तृतीया लहरी भक्ति के तीन विभाग साधन भक्ति भाव भक्ति, प्रेम भक्ति प्रथम लहरी में ही इसका विभाजन बताया गया था तो उसमें से साधन भक्ति समाप्त हो गई है और अभी वर्णन चलेगा भाव भक्ति का ये विभाग से मैं मुख्य रूप से पढ़ूंगा कहीं कहीं ही विस्तार करने की आवश्यकता है बाकी सब हम अभी है तो मेरा तो मत नहीं है इसमें इतनी इसमें मैं बहुत इसमें समझा नहीं पाऊंगा अथा भाव शुद्ध सत्विशेषात्मा प्रेम सूर्याम्य भाक रुचिचित कृत सौभाव उच्चते वैधि भक्ति करने से मनुष्य प्रकृति के भौतिक गुणों से परे दिव्य अवस्था तक वास्तव में ऊपर उठ जाता है उस समय उसका हृदय सूर्य की भांति प्रकाशित होता है जिस तरह लोकों से दूर स्थित होने के कारण सूर्य के किसी तरह के बात सूर्य के किसी तरह को सूर्य से जिस तरह लोकों से दूर स्थित होने के कारण सूर्य को किसी तरह के बादल से ढके जाने की संभावना नहीं रहती उसी प्रकार जब भक्ति सूर्य की तरह शुद्ध हो जाती है उसी तरह तरह जब भक्त सूर्य की शुद्ध हो जाता है, तो उसके से भावमय प्रेम का विस्तार होता है जो सूर्य प्रकाश की अपेक्षा अधिक तेजोमय होता है तभी कृष्ण के प्रति आसक्ति पूर्ण होती है और भक्त तुरंत अपने भावमय प्रेम से भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक होता है इस अवस्था में भक्त उत्तम अधिकारी पद को अर्थात पूर्ण भक्ति को प्राप्त होता है ऐसा भक्त भौतिक आसक्ति के कारण तनिक भी विचलित नहीं होता और वह राधा कृष्ण की सेवा में ही रुचि दिखलाता है इसकी स्पष्टीकरण के लिए पिछले अध्याय अध्यायों में भक्ति के लक्षणों के साथ ही कतिपय निर्देश भी बदलाए गए हैं कि हम अपनी वर्तमान इंद्रियों से किस तरह भक्ति कर सकते हैं और रागानुगा प्रेम में भाव के स्तर तक धीरे धीरे किस तरह उठ सकते हैं इस तरह वैधिग भक्ति तथा रागानुगा भक्ति भक्ति के इन दो प्रकारों की व्याख्या की गई वैदि भक्ति के भी दो विभाग होते हैं प्रभावात्मक सिद्धि अंश तथा कार्यकारी साधना अंश प्रभावत्मक सिद्धि अंश भाव कहलाता है इस संबंध में तंत्रों में कथन आता है कि भगवान के शुद्ध प्रेम की पहली अवस्था भाव है इस अवस्था में मनुष्य कभी कभी आंसू बहाते या कांपते देखा जाता है यद्यपि ये लक्षण सदैव प्रकट नहीं होते किंतु यदा कदा प्रकट होते हैं जब दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को संकट में डाल दिया था तो वे भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने लगे इस तरह उनके शरीर में कुछ परिवर्तन या विकार विकसित हुए और उनके नेत्रों से अश्रु झने लगे ये लक्षण भाव के कार्य है ये शरीर के कंपन एवं अश्रुपात के रूप में देखे जाते हैं ये भाव लक्षण बाह्यता प्रकट हो जाने के बाद मन में बने रहते हैं और भाव की यह सातत्य समाधि कहलाती है आसवाद की यह अवस्था कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार के भावी आदान प्रदान का कारण बनती है यहाँ पे रूप गोस्वामी बताते हैं तथा तंत्र प्रेम प्रथमा भावी साय कि प्रेम की अवस्था के पहुंचने के पहले भाव की अवस्था आती है उसको भाव के नाम से जाना जाता है अभी प्रेम की अवस्था में नहीं पहुंचे किंतु ऑलमोस्ट पहुंच गया उसको भाव कहते हैं और इसमें अश्रु पुलक इत्यादि अष्ट विकार भी उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। अन्य जगहों पर शायद यहाँ पे भी आएगा ये बताया है कि कैसे जब सूर्योदय होने वाला है अभी सूर्योदय हुआ नहीं है लेकिन होने ही वाला है तो सूर्योदय के लगभग एक मुहूर्त पहले सब अंधकार दूर हो जाता है लगभग पचास मिनट पहले सूर्योदय के सब अंधकार अपने आप चला जाता है उसी प्रकार प्रकार से भाव की उस प्रकार की अवस्था अवस्था उस है कि प्रेम रूपी सूर्योदय नहीं हुआ है किंतु मुक्ति प्राप्त हो जाती है उसके पहले अंधकार से तो मुक्ति की अवस्था भाव की अवस्था है भाव की इस अवस्था तक ऊपर उठना दो प्रकार से संभव हो पाता है पहला शुद्ध भक्तों के निरंतर निरंतर सानिध्य से और दूसरा कृष्णा या कृष्ण के शुद्ध भक्त की विशेष कृपा से भाव दशा तक का उत्थान सामान्यतः शुद्ध भक्तों की संगति से होता है जबकि कृष्ण या उनके भक्त की विशेष कृपा से इस उत्थान के उदाहरण विरले हैं तात्पर्य यह है कि मनुष्य को भक्तों की संगति में दृढ़ता पूर्वक भक्ति करनी चाहिए जिससे भावदशा तक पहुंचना निश्चित तो हो सके निसंदेह विशेष परिस्थितियों में कृष्ण की विशेष कृपा होती है और यद्यपि हम उसकी आशा भी कर सकते हैं किंतु कृष्ण के विशेष कृपा के लिए हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठा नहीं रहना चाहिए नियमित कार्य तो करने की करने ही चाहिए यह उसी तरह है जैसे कि कभी किसी स्कूल या कॉलेज का मूल भी नहीं देखने वाला व्यक्ति बड़ा विद्वान बन जाए या बड़े बड़े विश्वविद्यालय उसे मानद पदविया पद्द, प्रदान करें किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य स्कूल जाने से जीत चुराए और यह आशा करें कि कोई विश्वविद्यालय उसे स्वतः मानद उपाधि प्रदान करेगा इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि निष्ठापूर्वक भक्ति के विधि को संपन्न करने और साथ ही कृष्ण या उनके भक्त की कृपा की आशा रखें करें और साथ ही संपन्न करें विधि को संपन्न करें और साथ ही कृष्ण या उनके भक्त की कृपा की आशा रखें भक्ति के विधि को संपन्न करते हुए भाव प्रेम की अवस्था तक उठने का उदाहरण हमें नारद जी के जीवन कथा में मिलता है जिसे उन्होंने स्वयं श्री भागवत में व्यास देव से कहा, कहा सुनाया नारद उन्हें अपने पूर्व जीवन का वृत्तान्त बदलाते हैं कि किस तरह वे भाव प्रेम की दशा को प्राप्त हुए वे महान भक्तों की सेवा में लगे रहते थे और उनकी बातें तथा तो उनके गीत सुनते रहते थे क्यूँकी शुद्ध भक्तों के मुखों से उन्होंने कृष्ण की लीलाओं एवं गीतों को श्रवण करने का अवसर मिलता था क्योंकि शुद्ध भक्तों के मुखों से उन्हें कृष्ण की लीलाओं एवं गीतों का श्रवण करने का अवसर मिलता था अतः वे मन ही मन उनके प्रति अत्यधिक आकृष्ट हो गए चूंकि वे इन कथाओं को सुनने के लिए इतने उत्कंठित रहते थे अतः उनके अंतकरण में धीरे धीरे कृष्ण के प्रति भावमय प्रेम का उदय हुआ यह भाव प्रेम कृष्ण प्रेम के पूर्व विकसित होता है क्योंकि अगले श्लोक में नारद जी पुष्टि करते हैं कि तो उन्हें महामुनियों से क्रमिक श्रवण की विधि से ईश्वर प्रेम पर विकसित किया भागवत एक में नारद जी आगे कहते हैं पहले मैंने महामुनियों की संगति में चातुर्माश बिताया प्रतिदिन प्रातः तथा सायं जब वे हरे कृष्ण महामंत्र गाएं तथा कीर्तन करते तो मैं उन्हें सुनता और इस तरह धीरे धीरे मेरा हृदय शुद्ध होता रहा जब मैंने अत्यंत अध्यान पूर्वक श्रवण किया तो रजो तथा तमो गुण का प्रभाव लुप्त हो गया और मैं भगवान की भक्ति में दृढ़ हो गया ये व्यावहारिक दृष्टांत है कि मनुष्य किस तरह शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से भाव प्रेम सकता है यह परम आवश्यक है कि मनुष्य उन शुद्ध भक्तों की संगति करें जो प्रातः साया हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन में लगे रहते हैं इस तरह उसे अपने हृदय को शुद्ध करने तथा कृष्ण के प्रति यह भाव में शुद्ध प्रेम विकसित करने का अवसर मिल सकेगा ये प्रथम स्कंध का जो पांचवा अध्याय है जिसमें नारद मुनि अपनी कहानी बताते हैं बहुत ही अच्छा है सुनने के लिए देखने के लिए उसको पढ़ना चाहिए तो वहां पे हर एक जो स्तर है आदो श्रद्धा तथो साधु संग भजन क्रिया तथा अन्य निवृत्ति रूत ततो निष्ठा ततो रुचि तथा शक्ति तथो भाव तथा प्रेम तो ये जो सब ये सब जो विधि है ये जो सब सोपान है भक्ति के तो नारद मुनि इन सभी सोपानों से गुजरे तो वो वहां पे देखने को मिलता है व्यावहारिक रूप में कैसे नारद मुनि एक एक करके सभी सोपानों पर जा रहे हैं इस कथन की पुष्टि श्रीमदभागवत तीन पच्चीस पच्चीस में भी हुई है भगवान कपिल कहते हैं माता जब मनुष्य सचमुच शुद्ध भक्तों की संगति में रहता है तभी मेरी भक्ति की परम शक्ति का अनुभव हो सकता है दूसरे शब्दों में जब शुद्ध भक्त बोलता है तो उसके शब्दों का प्रभाव श्रोताओं के हृदयों पर पड़ता है तो श्रवण तथा कीर्तन का रहस्य क्या है पेशयावर वक्ता श्रोताओं के हृदयों में दिव्य भाव नहीं रह सकता किन्तु जब भगवान की सेवा में सॉरी पेशेवर वक्ता श्रोताओं के हृदय में दिव्य भाव नहीं भर सकता किंतु जब भगवान की सेवा में रत होने वाले आत्मज्ञानी व्यक्ति बोलते हैं तो वह श्रोताओं के भीतर आध्यात्मिक जीवन का संचार करने की शक्ति रखते हैं अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे शुद्ध अनन्य भक्तों की संगति खोजे ऐसी संगति तथा सेवा से नवोदित भक्त निश्चित रूप से भगवान के प्रति आसक्त प्रेम एवं भक्ति विकसित कर सकता है आसक्ति प्रेम एवं भक्ति विकसित कर सकेगा पुराण में एक नवोदित की कथा आती है जो अपने ऊपर ऊपर भगवान के के के अनुग्रह का आह्वान करने के लिए तो भावपत्तक के लिए तथा उठने रात भर नाचा करती थी किंतु कभी कभी देखा जाता है कि किसी प्रकार की भक्ति किए बिना ही सहसा कृष्ण के प्रति भक्ति विकसित हो जाती है तो अभी जो वर्णन आया ये भाव भक्ति का वो साधना भक्ति के माध्यम से धीरे धीरे भक्तों की संगति में सेवा करके श्रवण करके इत्यादि करके धीरे धीरे शुद्ध होकर के अंतत निवृत्त हो जाते हैं उसके बाद निष्ठा रुचि आसक्ति और अंतत गत्वा भाव के स्तर में पहुंचते हैं ये पद्धति वर्णन की जो नारद मुनि जिससे जिसके ज्वलंत उदाहरण है श्रीमद भागवत अभी बता रहे कि किंतु कभी कभी देखा जाता है कि किसी प्रकार की भक्ति किए बिना ही सहसा कृष्ण के प्रति भक्ति विकसित हो जाती है मनुष्य में भक्ति कृष्ण की सहसा उत्पति को कृष्णा या उनके की अहेतु की कृपा के माध्यम से भावों की इस सहसा उत्पत्ति को तीन समूह में बांटा जा सकता है केवल बोलने से वाचिका केवल कृपा दृष्टि फेरने से आलोकदान तथा शुभ का नामनाओं से हार्दक तो ये एक प्रकार की कृपा दृष्टि है कि तुरंत ही मुक्त अवस्था में पहुंच जाते हैं भाव की अवस्था में पहुंच जाते हैं ये कभी कभी किसी को प्राप्त होता है तो इसी को लेकर के शिल बता रहे हैं कि इसका अर्थ यह नहीं है कि सब लोग हाथ के ऊपर हाथ घरे बैठ जाए और बस यही कृपा की दृष्टि की राह देखे कि हाँ ऐसी कृपा होगी मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा और मैं भाव अवस्था में पहुंच जाऊंगा तो ऐसे हाथ के ऊपर आप घरे नहीं बैठना है क्योंकि ऐसे कृपा नहीं मिलती है सामान्य रूप से कभी कभी होता है ये तो।, तो इस प्रकार की जो कृपा है जिसमें वो साधन भक्ति से नहीं गुजरा है लेकिन फिर भी भाव उत्पन्न हो गया तो भगवान या उनके भक्तों की कृपा से ये संभव है और इसको तीन तीन उसमें बांटा गया है तीन समूह में एक वाचिका बोलने से और एक कृपा दृष्टि फेरने से मतलब आल, आलोकदाना और तीसरा हो से वाचिका मतलब भगवान का भक्त या भगवान स्वयं बोलते हैं कि हाँ इनके ऊपर कृपा हो जाए नारद या पुराण में केवल बोलने से या वाचिका भाव प्रेम के विकसित होने का वर्णन मिलता है भगवान कृष्ण ने नारद से कहा हे ब्राह्मण श्रेष्ठ मैं चाहता हूं कि तुम्हें मेरी दिव्य आनंददायक मंगलमय अन्य भक्ति प्राप्त हो जैसे तो भगवान यदि कह देते हैं, भाई तुमको प्राप्त हो जाए मेरी इच्छा है तुमको प्राप्त हो जाए ऐसा बोल देते हैं भगवान या उनके शुद्ध भक्त तो हो जाता है जैसे तो हिरण्यकशिपु को भी प्रहलाद महाराज की कृपा से कुछ प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से स्कंद पुराण में आलोकदान या चित्वन मात्र से कृष्ण के प्रति भावप्रेम विकसित होने का वर्णन मिलता है जब जांगल प्रदेश के लोगों ने भगवान कृष्ण को देखा तो इतने भाव विभोर हो गए कि उन पर से अपनी दृष्टि हटा नहीं पाए तो ये कृपा दृष्टि या अवलोकन और आलोकदान उससे है चैतन्य महाप्रभु ये बार बार करते चैतन्य महाप्रभु जांच भी जाते थे कीर्तन करते, करते हुए करते हुए करते हुए तो चैतन्य महाप्रभु को देखने मात्र से लोग भक्त बन जाते थे जो शुद्ध भक्त शुद्ध भक्त जो है सिद्ध अवस्था में वो भी तीन स्तर के हैं एक है जो हमेशा एक बार शुद्ध नाम करते हैं एक है जो निरंतर शुद्ध नाम करते हैं और तीसरे ऐसे हैं जिनको देखकर के लोग शुद्ध शुद्ध नाम करना शुरू कर देते हैं लोग भाव अवस्था में आ जाते हैं केवल देखकर करके उनको तो चैतन्य महाप्रु ये तीसरी कैटेगरी के थे और वो भक्त नहीं है में भगवान स्वयं थे भक्त का भाग कर रहे हैं तो उच्चतम भक्त है तो, तो चैतन्य महाप्रु जहा भी जाते थे तो उनको देखने मात्र से लोग शुद्ध भक्त बन जाते थे सिद्ध अवस्था में पहुंच जाते थे भाव उत्पन्न हो जाता था प्रेम उत्पन्न हो जाता था इसका वर्णन बुरी बुरी करा गया है चैतन्य चरित में खासकर मध्य लीला में कैसे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा में गए तो सब लोग देखने से सब लोग भाव विभोर हो जाते थे प्रेम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेते थे और चैतन्य महाप्रुख खुद कृपा दृष्टि करते थे अब लोग आलोक देते थे दूसरों को तो उससे भी लोग शुद्ध भक्ति में आ जाते थे जैसे पशु पक्षी भी आ गए तो ये इसका उदाहरण है इसलिए हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम कुछ नहीं करेंगे हम भी चैतन्य महाप्रुख हमको आके देखेंगे तो हमको शुद्ध भक्ति मिल जाएगी ये बात नहीं करनी चाहिए कर गर्देव बहुत अच्छा है लेकिन उनके ऊपर निर्भर है जहां तक हार्दिक की बात है, की बात है में से कहते हैं तुम्हारा पुत्र भगवान का परम भक्त है और मैं देख रहा हूं कि वह वैदिक भक्ति का पालन किए बिना ही उन बहुत से लक्षणों से पहले से समन्वित है जो जन्म जन्मांतर भक्ति करने रहने, करते रहने पर प्राप्त होते हैं तो कई बार भक्त शुद्ध भक्त जो होते हैं शिल प्रभुपाद व्यासदेव ऐसे तो वो अपने हृदय में प्रार्थना करते हैं इच्छा करते हैं शुभकामना करते हैं कि ये शुद्ध भक्त बन जाए इसको भाव मिल जाए तो ऐसी प्रार्थना से भी किसी को भाव तुरंत उत्पन्न हो सकता है तो ये भी एक विषय है कृष्ण के भावक के विषय में श्रीमद भागवत सात चार छत्तीस में एक कथन मिलता है जहां राजा युधिष्ठिर को नारद संबोधित करते हैं हे hey, राजन प्रहलाद के चरित्र का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है उनमें कृष्ण के लिए सहज आकर्षण विकसित हो चुका है और मैं उनके चरित्र के विषय में जो कुछ भी कहूंगा वह शब्द जाल मात्र होगा उनके वास्तविक चरित्र का वर्णन कर पाना असंभव है इसका अर्थ यह हुआ स्वयं स्वीकार करते हैं कि प्रहलाद में भाव प्रेम के सहज सहज का भाव उदय का सहज उदय भगवान कृष्ण की कृपा के कारण था प्रहलाद में कृष्ण के प्रति यह सहज आकर्षण एकमात्र नारद की कृपा से विकसित हुआ था जब प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में थे तो नारद उनकी माता को भक्ति योग के विषय में दयावश उपदेश देते थे उपदेश देते थे। जब प्रहलाद अपनी माता के गर्भ में थे तो नारद उनकी माता को भक्ति योग के भी, भी लाभान्वित हो क्यूँकी भगवान के प्रमाणिक भक्त एवं महान पार्षद नारद प्रहलाद नारद प्रहलाद महाराज की मंगल कामना चाहते थे अतएव उनमें महाभागवत के सारे गुण विकसित हो गए यही सहज आकर्षण है यह भगवान की विशेष कृपा से या नारद जैसे महाभागवत की विशेष कृपा से ही संभव है तो नारद मुनि शुभकामना करते थे कि प्रहलाद महाराज भाव भक्ति प्राप्त करें शुद्ध भक्त बने तो उससे हो प्रहलाद महाराज की स्थिति हो गई स्कंद पुराण में पर्वत मुनि नारद से कहते हैं हे नारद तुम समस्त संतों में इतने महान एवं यशस्वी हो कि तुम्हारी शुभकामनाओं से ही अधम जाति में विकसित व्याज भी इतना महान कृष्ण भक्त बन गया तो भक्त शुद्ध भक्त की शुभकामना बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ नहीं करें और सोचे कि शुद्ध भक्त शुभकामना करेंगे तो हम हमारा भाव विकसित हो जाएगा ये अर्थ नहीं है यहाँ पे कृष्ण के भाव प्रेम के पांच विभाग किए जा सकते हैं जिनका वर्णन श्री रूप गोस्वामी आगे कहेंगे कि सत्रवाध्याय के अनुवाद से समाप्त हुआ और आगे भाव प्रेमी का चरित्र जो भाव उत्पन्न कर चुके हैं उनका चरित्र भाव के स्तर रूप गोस्वामी एक श्लोक से बताते हैं उत्पन्न उत्पन्नरत सम्यम अनुपागत कृष्ण साक्षात कर योग्य साध का परिता इसके बारे में नारद मुनि कहते हैं कि उनमें भगवान के प्रति रति उत्पन्न हो गई रति अर्थात स्वाभाविक आकर्षण इसके बिना रहा नहीं जा सके रति को भाव ही कहते हैं भाव का एक और नाम है रति तो वो मुक्त हो चुके हैं लेकिन आ, सम्यक निर्घ्यम अनुपागत कृष्ण क्रि, साक्षात्कार कराओ कृष्ण का साक्षात्कार भी कर रहे हैं उनको दिख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण भी दिख रहे हैं लेकिन ये जो साक्षात्कार है ये जो भाव रति है प्रेम रति जो है वो सम्यक नहीं है पूरी नहीं है मतलब निरर्गल नहीं है उसमें रुकावट आती रहती है तो पूरी तरह से हमेशा स्फुर नहीं रहते हैं भगवान के सामने। इसलिए सम्यक निर्गृण्यम अनुपागत प्रेम की अवस्था में ऐसा नहीं होता है लेकिन साधन अवस्था में भी नहीं है क्योंकि उसकी गति उत्पन्न हो चुकी है और भगवत साक्षात्कार भी हो चुका है उसको तो ये बीच वाली जो अवस्था है उसको भाव अवस्था कहते हैं इसमें बहुत ही अल्प मात्रा में कुछ अपराध बाकी रह जाते हैं वैष्णव अपराधियां जो भी कुछ थोड़े बहुत अपराध बाकी रह गए हैं अलग अलग जो अनायास हो चुके हैं ऐसे अपराध का थोड़ा सा अंश बाकी रह जाता है तो इसलिए वो व्यक्ति सम्यक रूप से निरर्गल रूप से बिना रुकावट प्रेम के स्तर पे नहीं पहुंच जाता है भगवान के दर्शन नहीं करता है किंतु थोड़ी रुकावट होती है उसमें इसलिए यह अवस्था को भाव अवस्था कहते हैं और यह जल्द ही यह भाव अवस्था का जो भक्त है बहुत रोएगा बहुत बहुत ही ग्लानी होगी उसको बहुत विरह भाव होगा कि जिससे वो सब अपराध भी धुल जाते हैं और अंततः गत्ता वो भगवत प्रेम को प्राप्त करते हैं तत्पश्चात रूप गोस्वामी उस व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हैं जिसने कृष्ण के लिए भाव प्रेम वस्तुतः विकसित कर रखा है ये गुण इस प्रकार है एक ये नौ गुण बता रहे हैं तो ये नौ गुण हैं शांति रव्यर्थ कालत्वम विरक्तिमा शून्यता आशाबंध समुदा नाम गुचिस्तुणाख्या प्रीतिवसती स्थले इत्यादियों जाता भावुरे जने जिनमें भावर का भाव का अंकुर उत्पन्न हो चुका है उनमें ये सब लक्षण प्राप्त होते हैं शांति ही और भगवत भक्ति में अपना श्लोक इस प्रकार से लेकिन अनुवाद जो क्या है श्लोक प्रभुपण ने जो लिखे वो क्रम में नहीं लिखे इसलिए यहां पे पहला है अव्यर्थ वो भगवत भक्ति में अपना समय लगाने के लिए सदैव उत्सुक रहता है वो निष्क्रिय नहीं रहना चाहता वह 24 घंटे निरंतर सेवा करना चाहता है तो उसकी जो अव्यर्थ अव्यल जो काल है उसको जरा भी वो समय को जरा भी नष्ट नहीं करता है व्यर्थ नहीं करता है उसका पूरी तरह से उपयोग करता है अपने आप को पूरा खींचता है भगवान की सेवा के लिए जो काम एक घंटे में हो सकता है वो आधे घंटे में करके एक घंटे में दो कार्य करेगा हमारी स्थिति अभी ऐसी है कि जो काम एक घंटे में हो सकता है उसको हम लंबा खींच के यदि आलसी है तो लंबा खींच के दो घंटे खींचेंगे या तो आलसी है तो क्या करेंगे फटाफट आधे घंटे में समाप्त करते आधे घंटे सो जाएंगे इस प्रकार से नहीं होता है इनका भावभक्त जो है वो एक क्षण भी व्यर्थ नहीं कर पाते हर एक कार्य बहुत ही दक्षता से बहुत जल्दी और एक की जगह दो दो दो की जगह तीन तीन सोने का भी समय नहीं निकालेंगे सोने में से भी समय कम करेंगे कुछ ना कुछ करके अपनी भक्ति को बढ़ाए रहने, बढ़ाते रहने का कृष्ण के लिए समर्पण करने का प्रयास करते रहते हैं ये है एक भाव भक्ति का लक्षण अव्यर्थ कालत्व एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं करना दूसरा है वह सदैव गंभीर तथा अध्यवसाई होता है शांति ही कि वो गंभीर होता है और अध्यवसाई परसुवरंत मतलब वो तो गंभीर होता है और लगा रहता है वो निराश नहीं हो जाता है कितने भी दुख आए कितने भी आ, क्या बोलते हैं फेलियर कितनी भी निष्फलता मिले तो निराश होकर के बैठता नहीं अभी तु पूरा लगा रहता जैसे शिला प्रभुपाद बहुत मेहनत किए भारत में कुछ नहीं हुआ विदेश जाने के लिए गए तो हार्ट अटैक आ गया दो विदेश जा करके भी देखते हैं तो कुछ हो नहीं सकता अभी एक साल के लिए कुछ नहीं हुआ फिर भी शिला प्रभुपाद ने तो थान लिया था कि मर जाए तो मर जाए और क्या होगा लेकिन गुरु महाराज की जो आज्ञा है उसको पालन करना है जो हो सो हो इस तरह से बहुत ही शांत रहते पूरा अच्छे से लगे रहे थे डटे रहे थे वो हिम्मत नहीं आ रहे थे तीसरा विरक्ति ही वह सारे भौतिक आकर्षणों से विमुख होता है वो विरक्ति होती है हो उसमें फिर चौथा मान शून्यता वो जो अपने जो भी कार्य कर रहे हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान प्रसन्न भी हो रहे हैं और उनको मान भी दिलवाते हैं लेकिन वो मान को लेना नहीं चाहता है जरा भी इच्छा नहीं है उसकी मान प्राप्त करने की मानव शून्यता वो चाहे गुरु के पद पे हो चाहे आचार्य के पद पे हो फिर भी उसको मान आता है तो वो मान स्वीकार करने की उसकी इच्छा नहीं होती है जो हो जाए हो जाए मैं तो अपना सेवा करता रहूंगा भगवान को उसके लिए यदि मान स्वीकार करने की आवश्यकता पड़े तो करूंगा स्वीकार और यदि मान स्वीकार करना और सेवा के बीच आ रहा है तो ऐसे मान की कोई जरूरत नहीं है मैं सेवा करता रहूंगा इस तरह से तो उसमें मान शून्यता होती है वो ये नहीं सोचता मैं ये बोलूंगा तो मेरे शिष्य मुझे छोड़ देंगे मैं ये बोलूंगा ऐसा करूंगा तो लोग है वो मुझको क्या बोलेंगे मेरे बारे में क्या सोचेंगे ऐसा नहीं सोचता वो केवल और केवल गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते है लोगों को नहीं इसलिए वो मानव शून्यता है और ये हमको दूसरे आचार्यों में भी देखने को प्राप्त होती जैसे माधुन्द्रपुरी वो पहले तो वृंदावन में थे शांति से एक जगह बैठ के जब करते थे और वो जान करके लोगों के बीच नहीं रहते थे क्योंकि लोग मान देंगे इसलिए लेकिन भगवान उनका मान चाहते थे तो भगवान गोपाल प्रकट हुए उनके स्वप्न में उनको बोला मुझे से निकाल करके गोवर्धन पे मंदिर स्थापित करो मेरा तो भगवान का आदेश है तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग मुझको मान देंगे ऐसा करूंगा तो मैं मंदिर स्थापित नहीं करता ऐसा नहीं तुरंत ही गाँव में गए सब लोगों को बुलाया स्वप्न बताया जंगल में गए सब लोगों की मदद से जो अर्चा विग्रह उसको निकाला वहां से गोपाल जी को और उनको गोवर्धन में स्थापित किया उनको गोवर्धन पर्वत के ऊपर और बड़ा उत्सव मनाया और सब लोग जान गए कितने महान भक्त हैं माधवेंद्रपुरी फिर माधवेंद्रपुरी ने क्या किया ब्राह्मणों को बुलाया उनको मंदिर सौंप दिया उनको सेवा सौंप दी दीक्षा दे करके और खुद वापस वही जंगल में साइड में बैठ करके बस पूजा जब करते रहते हैं फिर वापस कुछ भी मान लेने नहीं आते कि देखो मैंने यह मंदिर बनाया देखो ये दस लोगों को बताना ऐसा कुछ नहीं और सेवा चल गई थी तो वापस गोपाल जी ने उनको भेजा कि जाओ उड़ीसा जाकर के मेरे लिए चंदन लेकर के आओ वापस चल दिया उधर गए तो वहां पर गोपीनाथ जी ने उनके लिए खीर भी चुरा ली खीर चुरा ली तो प्रसिद्ध हो गए वहां से रेमुणा में कि माधवेन्द्रपुरी जैसे भक्त जिनके लिए भगवान स्वयं ने खीर चुराई कितने महान भक्त है तो ये जैसे सुना माधवेंद्रपुरी ने कि अरे मंगला आरती का समय था मंगल आरती के पहले थोड़े पहले बस तो रात को आए थे वो खीर देने के लिए तो माधवेन्द्रपुरी ने वो खीर तो ले ली बहुत ही प्रसन्न होकर के कि भगवान ने प्रसाद भेजा है और फिर ये सोचा ये तो बात अभी सभी जगह पे फैलेगी गाँव में तो इसलिए मंगल आरती समाप्त होते ही निकल गए लोग वाहवाही करे मानदेव उसके पहले निकल पड़े वो तो अपना चंदन लेने के लिए आ गए ऐसा करके उधर चले गए चंदन लिया चंदन लेके वापस रेमुना आना पड़ा और रेमुना में गोपाल जी का आदेश हुआ यहाँ पे रहो और गोपीनाथ जी के ऊपर चंदन लगाओ वो मेरे लिए मेरे ही समान है उस प्रकार से ऐसा चंदन लगवाया तो वहां पर भी मान सम्मान प्राप्त हुआ तो सेवा के लिए ठीक है लेकिन जैसे ही वो समाप्त हुआ तो चले गए ये सोच करके ये सब मान सम्मान अच्छा नहीं है तो जरा भी मान की इच्छा नहीं मान शून्यता ये भाव का लक्षण है भाव का लक्षण है मतलब प्रेम में तो होगा ही फिर आशा बंध उसे विश्वास रहता है कि कृष्ण ऊपर सदैव उस पर सदैव दयालु रहेंगे उनकी हमेशा आशा रहती है कि भगवान हमेशा मेरी मेरे पे कृपालु हैं इसलिए वे लगे रहते हैं उनकी उसमें आशा है उनको हमेशा भगवान की कृपा की आशा करते रहते हैं ये अनुकंपाणो भुंजान विपाकम हृदवागुर नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाई भाग्य श्लोक जो है वो आशा बंध विकसित करने के हेतु है फिर समुदा वो भगवान की निष्ठा पूर्वक सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक उत्सुक रहता है वो हमेशा समुत्कंठा ये उत्कंठा इस तरह से है उत्कंठित होना मतलब बहुत ही उत्साही होना कि उसका बात मत पूछो इतना उत्साही रहते हैं उत्कंठित रहते हैं कि वो चीज नहीं हो जाए तब तक चैन नहीं मिलता है इस प्रकार का उत्साह उत्साह तो बहुत लोगों का होता है उत्साह तो अलग अलग लोगों का होता है लेकिन हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है और निश्चित रूप से उस प्रकार का तो नहीं होता है कि जब तक वो चीज हो नहीं जाए तब तक चैन से बैठ नहीं सकते इसको उत्कंठा बोलते हैं, इस प्रकार के उत्साह को कितना उत्साह है कि जब तक वो वस्तु समाप्त नहीं हो जाए वो जब तक वो भक्ति हो नहीं जाए अच्छे से भगवान की सेवा हो नहीं जाए तब तक चैन नहीं मिलता वो करना ही पड़ता है उसके बिना नींद नहीं आती कुछ भी नहीं होता है इसको समुत्कंठा कहते हैं जैसे शिला प्रभुपात की समुत्क थी के ऊपर अपने तात्पर्य लिखना उनकी पुस्तकें लिखना ये उतनी उतनी समुत्कंठा थी शिल को कि इसके लिए वो सो नहीं पाते थे रात को बारह बजे उठ करके लिखते थे पूरा दिन तो यह कर रहे हैं और रात को बारह बजे उठ के लिखेंगे तो इसी से यह सब पुस्तकें अभी हमको प्राप्त होती है जो हम अभी पढ़ रहे हैं और जिससे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ तो शिला प्रभु लिख रहे हैं को गोस्वामी से को गोस्वामी उन्हीं की बात कर रहे हैं पे। फिर कंठा नाम गाने सदा रुचि और भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन में मग्न रहते हमेशा रुचि है उनकी भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने में गायन करने में कीर्तन करने में और सबको इस प्रकार से हरि नाम सुनाने में खुद सुनने में वो हमेशा उत्सुक रहते हैं उनके चाहे पैर हाथ चले नहीं तो भी वो नाचने का प्रयास करेंगे गले से आवाज निकल नहीं रही है तो भी गाने का प्रयास करेंगे ये उनको नाम गाने सदा रुचि ही और ये रुचि कभी कभी नहीं हमेशा ऐसी रुचि जब भी अवसर मिलता है तो तो ये हम हमारे गुरु महाराज में भी इसको देख सकते हैं हमारे गुरु महाराज को डॉक्टर मना करते हैं मना कर दिया 2017 में 2016 में जब यहाँ पे आए हुए थे तो गुरु महाराज को स्वास्थ्य में इस प्रकार से कुछ समस्या हुई तो डॉक्टर ने पता किया कि ये बहुत प्रवचन देते हैं और बहुत गाते हैं कीर्तन करते हैं इसलिए इनके जो फेफड़े हैं उसमें समस्या हो गई है इसलिए डॉक्टर ने आदेश दिया कि अभी आपको प्रवचन नहीं देना है और कीर्तन नहीं करना है तो गुरु महाराज भरे तो फिर जीने का क्या मतलब है कोई अर्थ नहीं है ऐसे जीवन का इसलिए वो तो संभव नहीं है फिर बहुत मनाया सब तो भक्तों ने डॉक्टर ने तो ठीक है चलो कम करूंगा पूरा नहीं करूंगा ऐसा तो संभव नहीं है और फिर थोड़ा गुरु महाराज को इससे भी दिलासा मिला कि ठीक है चलो मेरा मुख्य कार्य तो पुस्तक लिखना है कीर्तन तो करूंगा चलो गले का कीर्तन कम करूंगा तो हाथ वाला कीर्तन करूंगा लिख करके तो उस प्रकार से थोड़ी सांत्वना मिली तो ठीक है गुरु महाराज फिर बोलना कम किए इन तो करने वाले नहीं थे कम तो इसको कहते हैं नाम गाने सदा रुचि इस प्रकार की रुचि होनी चाहिए और हमको क्या है इतना कीर्तन चल रहा है लेकिन मुख भी नहीं चलता है हमारा हमको इच्छा ही नहीं होती है गाने की की तो बात एक जगह रूप में भी गाते नहीं तो ये एक लक्षण है भावभक्ति का आसक्ति सत गुणाख्या भगवान के गुणों का आख्यान दिव्य गुणों का आख्यान करने के लिए सदैव उत्सुक रहना आसक्ति भगवान के गुणों के आख्यान करने में पूरी उत्सुकता है आसक्ति है आसक्ति मतलब उसके बिना रह नहीं सकते उसको बोलते आसक्ति तो भगवान के जो नाम रूप गुण लीला इत्यादि जो सब उपदेश है संदेश है उनकी जो कथा है उसको बताए बिना उसका कीर्तन किए बिना ये लोग रह नहीं सकते इसको बोलते सक्ति सद गुणाख्या तो उदाहरण है ज्वलंत क्यों उसके बिना रह नहीं सकते बोलना ही है कुछ ना कुछ बोलना है भगवान के विषय में कुछ ना, कुछ ना कुछ बोलना है किसी भी जगह जाएंगे कुछ भी करेंगे तो बोलता भगवान के विषय में ही बोलते किस किसी भी प्रकार की चीज दे तो उसको भगवान से संबंध करके बोलेंगे तो ये आसक्ति सद गुणाख्याने प्रीति सद व स्थले और भगवान ऐसे स्थान पर रहने में प्रसन्न रहता है जहां भगवान ने लीलाएं की की थी यथा मथुरा वृंदावन या द्वारका उनके वस्ती स्थल जो है उसमें प्रीति रहती है तो वहां पे वो रहना चाहते हैं तो ये भाव के कुछ लक्षण बताए उन लक्षणों को एक एक करके अभी बता रहे हैं रूप अव्यल यहाँ हरिभक्ति समय का सदुपयोग वाग मन सा स्मर तोशम तृप्ता भक्ता श्रव नेत्रग्रम आयुर्मर्पयी जिस अनन्य भक्त ने कृष्ण के लिए भाव प्रेम विकसित कर लिया है वह सदैव भगवान की प्रार्थना करने में अपनी वाणी को लगाता है वह मन के भीतर कृष्ण का सदैव चिंतन करता रहता है और अपने शरीर को या तो अत्यविग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार करने में या अन्य किसी सेवा में लगाता है इन भावमय कार्यों को करता हुआ वह कभी कभी आंसू बहाता है इस तरह उसका सारा जीवन भगवान की सेवा में लगा रहता है वह एक क्षण भी अन्य किसी कार्य में व्यर्थ नहीं जाने देता तो ये प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं कि कैसे वो अव्यर्थ काल प्रैक्टिस करता है तो दो प्रकार हम सोच सकते हैं कि भाई काल है समय है समय ना कुछ न कुछ करता रहेगा या समय बचाएगा भगवान की सेवा के लिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि समय जिस प्रकार से है तो किसी न किसी सेवा में लगाता रहता है अलग अलग हमारी स्थिति आती हम तीन चीज से काम करते हैं मन वचन और शरीर तो शरीर मन और वचन तीनों जगह पर वो ऐसा कोई भी समय नहीं आने देता है जिसमें भगवान की सेवा नहीं चल रही हो। मन में चिंतन केवल और केवल भगवान और उनकी भक्ति उनके सेवक उनकी सेवा के विषय में चलता रहता है एक क्षण भी ऐसा नहीं आता है कि जिसमें वो मन में कुछ और चले वचन में उनके वचन जब तक चलते हैं और जिस प्रकार से चलते हैं वो सब भगवान की सेवा में ही चलते अन्य था नहीं और शरीर जिस प्रकार से चलता है वो केवल और केवल भगवान की सेवा के, चल, के लिए चलता है अन्य किसी वस्तु के लिए नहीं। उसमें हो सकता है उसके पैर कट जाए तो हाथों से सेवा करता रहेगा हाथ पैर दोनों कट जाए तो किसी और भाग से सेवा करेगा शरीर की लेकिन वो सेवा छोड़ेगा नहीं ये सोच करके अभी तो मैं असमर्थ हो गया सेवा करने के से लिए ऐसा नहीं होगा उसका सब प्रकार से शारीरिक रूप से असमर्थ है तो मन और वचन से तो चलता रहेगा मन से असमर्थ भी है वचन से असमर्थ है तो गुस्सा मन तो रहता ही है और मन को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा करके लगा करके लगा करके क्षण भी नहीं छोड़ेगा भगवान की सेवा के ये है अव्यर्थ कालत्व तो ऐसे भक्त के जब शरीर मन और वचन तीनों चलते रहो तो वो क्या चमत्कार कर सकता है वो शब्द प्रभुपाद ने दिखाया तो स्वयं इसके जीते जाते उदाहरण है शरीर मन और वतन तीनों उनके चल रहे थे धीरे धीरे धीरे धीरे शरीर शिथिल हो रहा है तो शरीर कुछ कर नहीं पा रहा है बिस्तर पे पड़ा है लेकिन वचन और मन चल रहे हैं तो भागवतम की टीकाएं फिर भी लिखा रहे हैं बोल बोल करके और अंत वचन भी समाप्त हो जाते हैं तो केवल मन में चिंतन कर रहे हैं और इस तरह से शिल प्रभुपात भगवत जाते हैं दूसरा अध्यवसाय या शांति शांति ही शोभ हेतावि प्राप्ते शांति रक्षुता मता क्षोभ क्षोभ मतलब दुख मन का दुख क्षोभ जो है वो होने का के सभी कारण उपलब्ध है मौजूद है कि मन दुखी हो जाए फिर भी जो क्षोभ प्राप्त नहीं करता है जो दुखी नहीं होता है उसको क्षांत कहते हैं जब कोई विभिन्न जब कोई व्यक्ति विभिन्न बाधाओं के रुकावटों के आने पर भी शुद्ध नहीं होता तो वह संयमी संयमी तथा कहलाता है। इसका जीता जागता उदाहरण भागवत एक ग्यारह पंद्रह में वर्णित है जहाँ राजा परीक्षित का आचरण है वर्णित राजा परीक्षित का आचरण है वे अपनी मृत्यु के समय अपने समक्ष उपस्थित समस्त ऋषियों से कहते हैं है ब्राह्मणों आप मुझे सदा अपना शरणागत दास माने मैं गंगा के तट पर भगवान कृष्ण के चरण कमलों में हार्दिक भक्ति करने आया हूं अतः आप आशीर्वाद दें। माता गंगा भी मुझ पर प्रसन्न हो उस ब्राह्मण बालक का शाप मुझे लगा मुझे लगा है तो लगता रहे मेरी आपसे प्रार्थना यही है कि आप मेरे जीवन की अंतिम घड़ी में विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन करें जिससे मुझे उनके दिव्य गुणों की अनुभूति हो सके महाराज परीक्षित का यह आचरण यह दृष्टांत, उनके जीवन के अंतिम समय तक धैर्य बनाए रखने उनके मन की अव अविचलित स्थिति या संयम का उदाहरण है या उस भक्त के लक्षणों में से है एक है जिसने कृष्ण के लिए भाव में प्रेम विकसित कर लिया है बहुत महत्वपूर्ण है शांति कि मन के विचलन के सभी कारण उपस्थित है फिर भी वो विचलित नहीं होता है यहाँ महाराज परीक्षित को शाप मिला है मृत्यु मिला है मृत्यु होने वाली है उनको तो ऐसा शाप मिला है फिर भी महाराज परीक्षित क्या कहते हैं ऋषि मुनियों से कि साप मिला है तो मिला है कोई बात नहीं मरना तो सबको है मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि जब मेरी मृत्यु आए तो मैं स्मरण कर पाऊं भगवान का इसके लिए आप लोग भगवान का कीर्तन कीजिए जब मेरी मृत्यु आए क्योंकि मैं तो शायद कीर्तन कर नहीं पाऊंगा तो वे मृत्यु से विचलित नहीं थे और वे भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि वे उनको मदद करें कि अंतिम क्षण में वो भगवान का स्मरण कर सके हमको कोई समस्या आती है तो हम विचलित हो जाते हैं विचलित होकर के हम ये नहीं सोचते हैं कि समस्या आती रहे हमको तो अंतिम क्षण में भगवान का स्मरण करना है वो विचार नहीं रहता है इसलिए हम भक्तों से भी दूर चले जाते हैं यहाँ पे परीक्षित महाराज को शाप मिला तो भक्तों के पास आ गए क्योंकि उनको पता है कि अंतिम तो आने वाला है सभी का और मेरा भी तो उसमें मुझे भगवान का स्मरण कराने के लिए एकमात्र जो रास्ता है वो भक्त लोग का संग है कि भक्त लोग आस होंगे तो भगवान का कीर्तन करेंगे भगवान की कथा बोलेंगे भगवान मुझे प्रेरित करेंगे भगवान का स्मरण करने के लिए जिससे मेरा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा तो हमें भी इस प्रकार से सोचना चाहिए कि हम भक्तों के आसपास रहें और भक्तों से हमें प्रार्थना करते रहें कि दुख तो जो आने हैं वो आते रहेंगे जो भी कुछ है मृत्यु भी आ जाए कोई बात नहीं लेकिन आप लोग मुझ पर इस प्रकार से कृपा करें कि जब मेरी मृत्यु आए तो तुरंत ही सब लोग अपना अपना काम छोड़ करके मुझे भगवान का स्मरण कराए काम छोड़कर के मतलब कहने का तात्पर्य है कि कृपा कृपयाचना करने क्योंकि भक्त अपना काम छोड़े तो ऐसा ही नहीं छोड़ देंगे कुछ सही आदमी है काम जिसके ऊपर जिसको इस प्रकार से श्रवण कराना चाहिए तो करेंगे वो इसलिए ये सोचना चाहिए हमको कि हमारा अंतिम समय आएगा तो हमारा संबंध अच्छी तरह से भक्तों से बना होना चाहिए जिससे वो लोग आ, वो लोग इसको वर्थ वर्थ मतलब अः बोलेंगे वो, वो लोग अपना काम छोड़ करके या अपनी सेवा छोड़ करके हमको कृपा करने के लिए आना व्यर्थ क्या, क्या बोलते है आ, अंग्रेजी अंग्रेज गए अंग्रेजी छोड़ के मुझे अंग्रेजी में ही शब्द आता है वर्क W R T एच मतलब उनको लगे कि हाँ ये करना चाहिए क्या सफल नहीं वर्क नहीं नहीं, नहीं। वर्क मतलब अभी आप कुछ कार्य कर रहे हैं और दूसरा करने जाना है जिसको छोड़ना वो कुछ, कुछ काम का होना चाहिए उनका कार्य तब तो आप ये छोड़ के जाएंगे आपके मन में वो उत्पन्न होता है कि नहीं ना ये करना भी है व्याज भी व्याज़ भी गुजरात में भी बोलते हैं वाजिब वाजिब है दो शब्द है उनको भक्तों को लगना चाहिए कि हाँ भाई ये दामोदर दास इधर मर रहा है तो हम अपना सेवा छोड़ के थोड़ा दस पंद्रह मिनट कीर्तन कर लेंगे उसको प्रोत्साहन देंगे भगवान को स्मरण करने का तो ये वाजिब है वो करना चाहता है स्मरण ऐसा करके वो आए उतना तो संबंध होना चाहिए <laughs> तो उतना <laughs> तो उतना तो हमको भक्तों के हृदय में उतनी प्रसन्नता तो उत्पन्न करनी चाहिए कि हम मर रहे हैं तो कम से कम अपना काम छोड़ करके हमको स्मरण कराने आए तो एक भक्त इस प्रकार से सोचता है कि भाई मैं इतनी तो सेवा कर लू कम से कम अंत में ये लोग आए तो ऐसे वो तो भक्त को इसलिए शांत होना चाहिए कि कितने भी समस्याएं हैं जीवन में लेकिन वो उसका ध्यय यही है भगवत भक्ति और भगवत स्मरण तो इसलिए वो उससे शुद्ध नहीं हो करके भक्ति में लगा रहता है यहाँ पे हम आज का प्रवचन समाप्त करते हैं कल आगे बढ़ेंगे अभी कुछ दो तीन दिन चलेगा क्योंकि अभी अंतिम कुछ दस पन्ने बाकी है श्री भक्तिर सामित सिंधु की जय शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कि जय शिलोपाद कि जय गौरव प्रेमानंदे